कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं इस क्रम में आइए सुनते हैं सुमित्रा नंदन पंत की स्वर्ण धूली से संकलित कविता काले बादल प्रस्तुत कविता में पंत जी मानव समाज पर मंडराती विपत्तियों के बादलों के बीच आशा की किरण देखते हैं कवि को विश्वास है कि मानव समाज में एकता स्थापित होगी और उसका भविष्य उज्जवल होगा काले बादल सुनता हूं मैंने भी देखा काले बादल में रहती चांदी की रेखा काले बादल जाति द्वेष के काले बादल विश्व क्लेश के काले बादल उठते पथ पर नव स्वतंत्रता के प्रवेश की सुनता आया हूं है देखा काले बादल में हंसती चांदी की रेखा आज दिशा है घोर अंधेरी नभ में गरज रही रणभेरी चमक रही चपला क्षण-क्षण पर झनक रही झिल्ली झन-झन कर नाच नाच आंगन में गाती केकी केका काले बादल में लहरी चांदी की रेखा काले बादल काले बादल मन भय से हो उठता चंचल कौन हृदय में कहता पल-पल मृत्यु आ रही साजे दलबल आग लग रही घाट चल रहे विधि का लेखा काले बादल में छिपती चांदी की रेखा मुझे मृत्यु की भीती नहीं है पर अनीति से प्रीति नहीं है यह मनुजोचित रीति नहीं है जन में प्रीति प्रतीति नहीं है देश जातियों का कब होगा never manavta mere eka kale badal mein kal ki sone ki rekha sunta hu maine bhi dekha kale badal mein rehti chandi ki rekha is kavita mein samitra nandan pant apne samay mein manav samaj par mandrati vipattiyon ke badalon ke beech chandi ki rekha ke saman aasha ki kiran dekhte hain आशावादी कवि का विश्वास है कि मानव समाज में एक दिन एकता स्थापित होगी और उसका भविष्य उज्जवल होगा और एक दिन समस्त मानव जाति एकता में बंधकर एक सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ेगी कवि पंत ने अपने समय में फैले द्वेष और क्लेश का अनुभव करते हुए यह रचना की आप अपने समाज में फैली किसी विषमता के प्रति संवेदनशील हैं तो आप भी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 विमलेश्च चौधरी, ध्वनी संपाधन तथा निर्माण, अजी थोरो तथा प्रस्तुती, C-I-E-T-N-C-E-R-T